अध्याय अठारह सिद्धि अर्जुन ने कहा हे हे हे महाबाहु मैं त्याग का का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। और ऋषिकेश मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए हे भरत अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो हे नर्षार्दूल शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए हे प्रथा पुत्र इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए यही मेरा अंतिम मत है निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए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 जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता हे महाबाहू अर्जुन वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो कर्म का स्थान शरीर कर्ता विभिन्न इंद्रिया अनेक प्रकार की चेष्टाएं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 वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है ज्ञान ये तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं अब तुम मुझसे इन्हें सुनो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 जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्य अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है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 जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है हे धनंजय अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धुति के विषय में विस्तार से बताऊंगा तुम इसे सुनो हे प्रथा पुत्र वह बुद्धि सतुगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है किस से डरना चाहिए और और नहीं क्या क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है है मुक्ति देने प्रथा पुत्र जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म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 हे पार्थ जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है हे भरत श्रेष्ठ अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है इस लोक में स्वर्ग लोकों में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 कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते प्रत्येक उद्योग किसी किसी न दोष से आवृत्त होता है जिस प्रकार धुएं से आवृत्त रहती है अतएव कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं जो आत्मसंमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति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 इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यो में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो यदि तुम उससे भावना भावित हो तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे लेकिन यदि तुम मित्य अहंकार ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार पर जाओगे तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा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 और तब जो चाहो सो करो क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक ज्ञान है बता रहा हूँ इसे अपने हित के लिए सुनो सदैव मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा डरो मत यह गुहे ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है न एकनिष्ठ न भक्ति में रथ है न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापिस आएगा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 इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है व्यास की कृपा से मैंने ये परम गु बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी हे राजन जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारम्बार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ हे राजन भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्य चकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे